जीप काफी स्पीड में विक्रांत की तरफ आ रही थी और विक्रांत को उससे बचने का टाइम नहीं मिल सका हालांकि उसने आखिरी समय में खुद को बचाने की कोशिश की लेकिन फिर भी वो नाकाम ही रहा जीप ने नहीं जब रूही ने ये दृश्य देखा डर के मारे वो फिर से चीख उठी वो तेजी से विक्रांत की तरफ दौड़ उठी इसी बीच वो टैंकर अब तक हाईवे पर पहुंच चुका था और वो फुल स्पीड में चलते हुए कुछ ही देर में आँखों से ओझर हो उठा था विक्रांत सर विक्रांत सर जब रूही चीखते तो हुए विक्रांत के करीब पहुंची तो उसने वहां पर बहुत वाला सीन देखा। उसने देखा कि विक्रांत ने ना जाने कैसे सिर्फ एक हाथ से उस जीप के टायर को पकड़ रखा था जिससे वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था ये रूही ये देखकर दंग रह गई उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा अपनी आंखे बड़ी करके वो बेहद हैरानी के साथ ये दृश्य देख जा रही थी रूही जल्दी जीप के नीचे पड़े विक्रांत ने मदद के लिए रूही को बुलाया तब जाकर रूही अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर निकल पाई उसने अपनी पूरी ताकत लगाते हुए ऑफिसर जिससे एक जोरदार झटके के साथ जीप जमीन पर धम करके रुक गई अब ठीक है रूही ने विकांत की तरफ हैरानी से देखते हुए कहा वो अभी तक शौक में थी मानो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो विक्रांत से क्या कहे दरअसल उसे ये नहीं मालूम था कि विक्रांत ने अभी जो सुपर हीरो विक्रांत को यह एहसास हुआ की अब वो जीप के सामने से नहीं हट सकता तो फिर उसने तुरंत ही आर्म शील्ड डिवाइस का इस्तेमाल करते हुए जीप को रोकने की प्लानिंग बना लिया था उसे ये भी डर था की शायद वो अकेले स्टूल से जीप के बाहर को नहीं झेल पाएगा इसीलिए उसने अदृश्य शक्ति के दूसरे टूल एनर्जी एजेंट को भी एक्टिवेट कर रखा था ताकि उसकी ताकत बढ़ जाए अगर विक्रांत ने इन दोनों टूल का इस्तेमाल ना किया होता तो फिर निश्चित रूप से वो जीप के नीचे आकर बुरी तरीके से घायल हो जाता उसके साथ ही ऑफिसर अजय भी जीप के नीचे आकर मौत के मुंह में चले जाते अभी भी गैरेज के भीतर से टैंकर के इंजन का भयानक शोर आ रहा था ये शोर सुनकर विक्रांत तुरंत समझ गया कि अभी गैरेज के भीतर एक और फ्यूल टैंकर है ऐसे में वो जल्दी से अपने साथ रूही और ऑफिसर अजय को लेकर पुलिस कार के पास पहुंच गया। और वो तीनों पुलिस कार के साइड में जाकर अपनी जान बचाकर बैठ गए और फिर तभी गैरेज के भीतर से दूसरा टैंकर भी दहाड़ता हुआ बाहर निकला बूम ये टैंकर गैरेज के मेन गेट से होकर निकलता हुआ सीधे पुलिस कार की तरफ बढ़ने लगा टैंकर चला रहे ने अपनी सीट से ही विक्रांत को पुलिस कार के पीछे छुपा हुआ जैसे ही ही विक्रांत को देखा तुरंत अपने हाथ में गन लेकर विक्रांत के ऊपर फायरिंग करने लग गया रूई तो काफी ज्यादा डरी हुई थी उसे ऐसा लग रहा था जैसे अब किसी भी पल उसकी मौत हो सकती है ऐसे में वो अपनी आंखे बंद करके बुरे से बुरे सिचुएशन के लिए खुद को तैयार करने में लगी लग हालांकि तभी अचानक से विक्रांत उठ कर खड़ा हो गया और उसने फिर से गन निकालकर उस टैंकर को चला रहे शख्स पर निशाना साधते हुए टारगेट को सीधे शूट नहीं कर पा रहा था फिर भी वो लगातार शूट किया जा रहा था तभी उसके बंदूक से निकली तीसरी गोली सीधे टैंकर के ड्राइवर के सीने में जा घुसी और उसके खून के छीटो से टैंकर का शीशा लाल हो गया भले ही विक्रांत ने उस टैंकर के ड्राइवर को मार डाला था लेकिन तभी वहां पर मौजूद दूसरे शख्स ने टैंकर को ड्राइव करना शुरू कर दिया उसने जल्दी से टैंकर को दूसरी दिशा में मोड़ दिया और वो यहां से निकलने लगा विक्रांत ने उस टैंकर के पीछे से पकड़कर उसे उस पर चढ़ जाना चाहता था हालांकि तभी उसके ऊपर अचानक से गोली चढ़ गई जिससे विक्रांत को उस टैंकर पर चढ़ने का मौका नहीं मिल सका और फिर इस वजह से वो टैंकर भी जल्दी से हाईवे पर पहुंच गया और फुल स्पीड में भागने लगा की माँ कहा विक्रांत ने अपनी गन को नीचे ही फेंक दिया और फिर अपनी पूरी ताकत से टैंकर के पीछे भागने लगा। लेकिन फिर भी मारा था वो वही शख्स था जिसकी तलाश में विक्रांत और ऑफिसर अजय आये हुए थे यानी की विक्रांत ने केशव पंडित के क्लासमेट यानी गैरेज के मालिक प्रतीक को मार डाला था जब विक्रांत को यह एहसास हुआ की उसने प्रतीक को मार दिया है तो फिर वो बिल्कुल रह गया। लेकिन उससे पहले प्रतीक ने विक्रांत के ऊपर भी अब जाकर रूही को होश आया था और उसने खुशी से चिल्लाते हुए कहा फटाफट अपनी पूरी बॉडी को चेक करने लगी जब उसने देखा उसकी पूरी बॉडी पर ना तो कोई चोट का निशान है और ना ही उसे कहीं गोली लगी है तब उसकी खुशी दुगनी हो उठी फिर उसने हल्की सांस छोड़ते हुए विक्रांत से कहा क्यों अरे मुझे गोली क्यों नहीं लगी एक भी गोली नहीं लगी मुझे हुँ? सर आप आप भी बिल्कुल ठीक आपको भी कुछ नहीं हुआ फिर वो चलकर विक्रांत के पास पहुंच गई हालांकि तब विक्रांत ने उसे खुद से दूर धकेल दिया मैं ठीक हूँ तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है मैंने उस आदमी का फोन कर दिया विक्रांत ने कहा और फिर उसने ऑफिसर अजय का पिस्टल लेकर इसे रूही के हाथों में थमा दिया फिर उसने रूही को ऑर्डर देते हुए कहा तुम ये पिस्टल अपने पास रखो और यहीं रुको अगर यहाँ कोई आता है या कुछ गड़बड़ होती है तो गोली चलाने से पीछे मत रहना और हाँ जितनी जल्दी हो सके बैकअप टीम को कॉल कर दो फिर आप क्या करने जा रहे हैं रूही अभी भी काफी घबराई हुई नजर आ रही थी विक्रांत ने रूही को कोई जवाब नहीं दिया बल्कि उसने सावधानी से पहले ऑफिसर अजय की हालत को चेक किया उसे नोटिस किया कि अजय के शरीर पर ज़्यादा सीरियस चोट नहीं लगी हुई है लेकिन उसके चेहरे पर काफी ज्यादा चोट लगी हुई थी और वहाँ से लगातार खून बह रहा था ऐसे में विक्रांत ने उन्हें राहत पहुँचाने के लिए तुरंत ही अदृश्य हेमोस्टेट डिवाइस को एक्टिवेट कर दिया जिससे तुरंत ही उसकी ब्लीडिंग रुक गई फिर विक्रांत ने इधर उधर नजर डालते हुए कोई गाड़ी ढूंढने लगा ताकि वो जल्द से जल्द उन लुटेरों को पकड़ सके इत्तेफाक से जैसे ही वो खड़ा हुआ उसे अपने दाहिने पैर में काफी ज्यादा दर्द का एहसास हुआ फिर जब उसने तो फ्रेक्चर हो उठा था इस वजह से अभी विक्रांत के लिए चल पाना नामुमकिन हो गया था हालांकि फिर भी विक्रांत लुटेरों को पकड़ने के लिए अपनी तरफ ऐसी पूरी कोशिश झोंक देना चाहता है ऐसे में उसने खुद को फिट करने के लिए तुरंत ही अपने टूल से बोन सेटिंग डिवाइस को एक्टिवेट करके तुरंत ही हड्डी के इस क्रैक को सही कर दिया लेकिन फिर भी के इस्तेमाल के एक नजर उस गैरेज की तरफ देखा विक्रांत ने देखा कि इस गैरेज का हाल ऐसा हो रखा था जैसे मानो यहाँ अभी भूकंप आया हुआ हो गैरेज का टूटा हुआ दरवाजा चारों तरफ बिखरी हुई टूटी फूटी गाड़ियां और यहाँ पर पड़ी हुई बंदूकों की खाली गोलियां ऐसा लग रहा था जैसे यहां पर अभी अभी भयानक गैंगवार की घटना हुई है जो पुलिस कार खड़ी थी वो भी बंदूक की गोली लगने की वजह से पूरी तरह से कबाड़ में बदल चुकी थी ऐसे में उन लोगों के लिए दोबारा पुलिस कार को चलाना पॉसिबल नहीं था जबकि वहां पर जो और भी कार मौजूद थी उसे भी फ्यूल टैंकर ने कुचल कबाड़ में तब्दील कर दिया था फिर जब विक्रांत को कोई और रास्ता नहीं मिला तो फिर वो पीछे मुड़कर हाईवे की तरफ देखने लगा और फिर जल्दी से हाईवे के किनारे से निकलने वाली गाड़ियों को रोकने की फिराक में लग गया लेकिन इस वक्त हाईवे पर एक भी गाड़ी आती नहीं दिख रही थी फिर वो निराश होकर उस गैरेज की तरफ देखने लगा तभी उसकी नजर गैरेज के बगल में ही खड़ी एक इलेक्ट्रिक रिक्शे पर पड़ी जो कि पर एक खंबे के बगल में खड़ी थी अब विक्रांत के पास इस इलेक्ट्रिक रिक्शे से भागने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा हुआ था विक्रांत ने एक नजर फिर से गैरेज के अंदर देखा तो वहां पर उसे गैरेज के फ्लोर पर काफी सारे सिगरेट के डिब्बे बिखरे हुए दिखाई दे रहे थे सिगरेट के साथ ही वहाँ पर आयताकार काफी सारे वाटरप्रूफ बैग भी दिखाई पड़ रहे थे उन बैग्स को देखकर ऐसा लग रहा था कि अगर इनके अंदर सिगरेट के डिब्बे भर दिए जाएं, तो फिर इन बैग्स को बड़ी आसानी से पानी में तैराया जा सकता है अब वो बिल्कुल श्योर हो गया था कि नंदू ने इसी तरीके ऐसी लूटे गए सिगरेट को यहाँ तक पहुँचाया है